आज अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए और जो आज पहली बार आ रहे हैं उन सबका भी जो हमेशा नियमित रूप से आ रहे हैं और पर है जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो हम कुछ बेसिक बातें जरूर करते हैं आधारभूत बातें ताकि उस बात की ये समझ विकसित हो जाए कि आश्रम का क्या उद्देश्य है और हम इस आश्रम में क्या करते हैं वैसे ये बातें हम सबके लिए चाहे कितनी भी दिनों से हम यहाँ आ रहे हों मूलभूत बातों पर बार बार निगाह करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हमारे उद्देश्य पर हमारी निगाह होती है तो हमारी राह आसान हो जाती है। जैसे इस स्पंधकारिका में प्रथम सूत्र है यस उन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयदेव तम शक्ति चक्र विभव प्रभम शंकरम स्तुमा यानी उस ब्रह्मांड के केंद्र शिव को हम प्रणाम करके अपनी अध्ययन की यात्रा शुरू करते तो हम क्यों करते हैं इस ब्रह्मांड के केंद्र को प्रमाण कर प्रणाम करके क्योंकि हम अपने उद्देश्य को सबसे पहले पहचानते कि हमारा उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य जब हमारे निगाह में स्पष्ट होता है तो हमारी राह चाहे आसान हो चाहे कठिन लेकिन दिशा सही होती है सबसे पहले हमारी आध्यात्म की मूलभूत आवश्यकता है अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने की और दिशा निर्धारित करने में ये हम सबका सौभाग्य है कि हम जो कम उम्र के भी हैं या जिस भी उम्र के हैं हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमें जीवन में दिशा निर्धारित करने की जरूरत है अक्सर होता यह है कि दिशा निर्धारित करने का काम हम वृद्धावस्था पर छोड़ देते हैं। तो देखेंगे सब कुछ बात की बात अभी तो दुकान चला नहीं है घर पर बढ़ना है ऐसा वैसा लेकिन सत्य यह है कि कोई भी काम चाहे आसान सा हो जो युवावस्था में हो सकता है वह वृद्धावस्था में नहीं अभी किसी साठ साल के व्यक्ति को बोलो कि अब तुमको कार चलाते सीखना है या उसको बोलो आप साइकिल चलाते सीखना है या स्कूटर चलाना आप सीखना है तो उसके लिए अत्यंत कठिन है लेकिन यही बात आप एक अठारह साल के लड़के को बोलो तो शायद उसको खरीदते से सीख जाएगा कि कैसे चलाना है। उसको चलाने के लिए सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस समय सीखने की कॉग्नेशन की एबिलिटीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारे नैसर्गिक रूप से सीखने की प्रवृत्ति हमें इनहरेंट होती है मूलभूत आत्मसात तो होती तो हम उस सीखने की प्रवृत्ति को सही दिशा में उपयोग करके दिशा निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप किसी एक छोटे से बच्चे को किसी भी भाषा को सिखाने की कोशिश करेंगे बहुत आसानी से सीख जाएगा लेकिन अगर हम आपको अब आप बोलें कि रशियन लैंग्वेज सीख लो या चाइनीज सीख लो तो मेरे ख्याल में ऐसा लगेगा बहुत देर हो चुकी अब शायद सीखना संभव नहीं है और हम सीखने की कोशिश भी करेंगे तो हम अपनी मातृभाषा छाप उस पर छोड़ते चले जाएंगे क्योंकि हम उसको सीख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी भाषा हमारा उच्चारण सब कुछ वैसे ही बदल अब यही काम अध्यात्म के साथ भी होता है कि जब हम अपनी दिशा निर्धारित जल्दी उम्र में कर लेते हैं तो यह हमारे जीवन की एक दूसरी भाषा बन जाती है हम उस भाव में पहने लगते हैं उस दिशा को हर कार्य में उस दिशा का उपयोग करते चले जाते हैं चाहे वह व्यवसाय हो अध्ययन हो सड़क पर चलना हो लोगों से बोलना हो अपना वार्तालाप हो कहीं कोई इंटरव्यू देना हो हर चीज में आप आश्चर्य लगा कि ऐसा सब चीजों में कैसा लेकिन हां निश्चित रूप से हम जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उस दिशा का उपयोग कर सकते और उस दिशा का उपयोग करके हम बेहतर नागरिक बेहतर सिटीजन वर्ल्ड सिटीजन या विश्व नागरिक बन सकते इतना ही ना आत्मविश्वास से भरपूर लवरेज भी हो सकते और उससे भी बड़ी बात कि जीवन में आने वाले कई अप्रिय घटनाओं अप्रिय परिस्थितियों का सामना करने में बेहद सक्षम हो सकता है। इन सब चीजों का करने के लिए प्रतिबद्धता से हमें सत्य की खोज की कोशिश करना जरूरी होती हम सत्य की खोज करने की बात हर कोई करते हैं कि हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं ईश्वर को पाना चाहते हैं जीवन का कोई उद्देश्य बनाना चाहते हैं कि जीवन निरर्थक ना चला जाए क्योंकि यह मानव की एक नैसर्गिक भावना होती है, कुदरती भावना होती है कि हमारा जीवन विवर्थ नहीं चला जाए कि इस जीवन में कुछ ना कुछ कर लें। अगर हम कभी भी देखो जब भी हम कभी विहंगा अवलोकन करते हैं या सिंह अवलोकन करते हैं कि हमने पिछले दिनों में क्या कर लिया या बीते हुए समय में क्या कर लिया तो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा अवसाद का भाव आने लगता कि यार इतना समय बीत गया और हमने ये काम नहीं किया अगर चार दिनों से घर की सफाई नहीं करी हो या पंद्रह दिनों से पढ़ाई नहीं करी हो या दस दिन से कोई ठीक से अच्छा काम नहीं किया हो तो हमको मन में अवसाद का भाव आने लगता है कि हमने जीवन को व्यर्थ गाड़ रहे हैं अब ये अवसाद का भाव सब में आता है किसी में कम किसी में ज्यादा इस बात पर तो निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि कितनी स्पष्ट है तो जीवन का अनमोल समय व्यर्थ न जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज ही समझ लें कि हमारा उद्देश्य क्या है हम ईश्वर को पाना चाहते हैं लेकिन हमारी दृष्टि स्पष्ट न होने की वजह से हम उलझ जाते हम प्रतिबद्धता से जब ईश्वर को पाना चाहें प्रतिबद्धता से जानना चाहें समझना चाहें तो सदा ही एक बात हमारे जेहन में हमारे प्रज्ञा में हमारे दिमाग में एक बात स्पष्ट आती है कि हर राह कहीं पर जाके समाप्त होती हर खोज कहीं ना कहीं जाके समाप्त होती हर प्रश्न कहीं ना कहीं जाकर संतुष्टि तक उत्तर लेके सामने खड़ा हो जाता है कुछ तो है जहां पर हमारी खोज समाप्त हो जाएगी कुछ तो है जहां पर यह राह जाके खत्म हो जाएगी कुछ तो है जिसको पाने के बाद समस्त इच्छाएं कामनाएं लालसाएं समाप्त हो जाए अब हम यह देखें कि अगर हमारी कामनाएं लालसाएं किसी चक्र की परिधि की तरह है तो हर परिधि के बाहर फिर एक नई परिधि खड़ी है उस परिधि के बाहर फिर एक नई परिधि खड़ी है हर सर्कल के बाहर एक बड़ा सर्कल खड़ा है इसलिए हमारा संतोष का भाव संसार की दिशा में कभी प्राप्त हो सकता केंद्र अगर ईश्वर है तो परिधि संसार है वो राह एक ही है दिशा उसमें भिन्न भिन्न है संसार की राह परिधि की तरफ जाती है वहां पर संतोष का भाव सदा ही लुप्त हो जाता है जैसे ही हम परिधि की ओर जाते हैं हमको एक बड़ी परिधि दिखाई देती है वो हमारा नया उद्देश्य बन जाता है उसको प्राप्त करने में हम जीवन का एक कीमती समान बर्बाद करते हैं वहां पहुंचते फिर हमको और एक नई परिधि दिखाई देती है। चाहे जीवन में संसार में कितनी भी उपलब्धि हासिल कर लो उसके बाद भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अप आया, कुछ ना कुछ, कुछ पाने योग्य कितने भी किताबें पढ़ लो ऐसा लगेगा अभी इतनी और पढ़ना है और जितने पढ़ोगे उतने नए मालूम पड़ जाएंगे कि अभी इतनी और पढ़ना है जितना धन कमाओगे उसके बाद में ऐसा लगेगा अभी तो इतना और चाहिए क्योंकि अभी उसको इन्वेस्ट करना है उसको रिटर्न मिल लेना है आपको इस प्रकार से हमारे हृदय में कभी भी संसार की दिशा में संतोष का भाव मात्र मृग मरीची का है? ऐसा लगता है बस वो रहा संतोष लेकिन वहां जाते जाते संतोष लगता हो रहा इसलिए हम परिधि की दिशा में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते मैथमेटिकली भी सत्य है कि हर परिधि के बाहर एक बड़ी परिधि खड़ी है लेकिन केंद्र की दिशा एक वो दिशा है जहां पर एक अंतिम गंतव्य है अंतिम प्राप्तव्य है अंतिम संतुष्टि है जहां पर जाने के बाद में समस्त दौड़ शांत हो जाती चक्र कितनी भी तेजी से घूमे केंद्र कभी नहीं घूमता चक्र कितना भी बड़ा हो केंद्र अदृश्य होता है यही ईश्वर की परिभाषा है ईश्वर समस्त चक्र को धारे हुए है पूरे सृष्टि चक्र को लेकिन वो अदृश्य है वो कभी दिखाई नहीं देता लेकिन एविडेंट है स्वयं सिद्ध है क्योंकि कोई भी चक्र बिना केंद्र के नहीं हो सकता चक्र बिल्कुल दिखाई देता है केंद्र बिल्कुल दिखाई नहीं देता कितने भी बड़ा चक्र हो उसका केंद्र वही होता है जो अदृश्य होता है और उसके बिगर कोई चक्र संभव नहीं और उस केंद्र पर ही समस्त चक्र आधारित होता है केंद्र उसका आधार है तो हम उसी को बोलते हैं कि यश उन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदय तम ष्ट चक्र विभव प्रभव शंकर नाम उस सृष्टि चक्र के वैभव के उद्गम स्थान केंद्र जिसे हम शंकर कह रहे हैं या शिव कह रहे हैं या परशु कह रहे हैं उसको हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके हमारी अध्ययन की यात्रा शुरू करता है। तो यह हमारा प्रथम सूत्र है जैसे स्पंद कारिका का हम यहां पर शिव दर्शन पढ़ते हैं और शिव दर्शन निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है इसमें हमारा इस बात का कोई आग्रह नहीं है कि आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं जैन है ईसाई है, हैं सिख हैं हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सत्य के लिए प्रतिबद्ध है जैसे लाइट कि खोजक ईसाई ने की लेकिन वह ईसाई हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सबको बराबर से उजाला देगा उस उजालय में कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ईसाई को ज्यादा उजाला देगा उपनिषदों की रचना हिंदू ऋषियों ने की लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदू ऋषियों की बपोती हो गया या हिंदू लोगों की बपोती हो गया बल्कि हमारे धरोहर है सांस्कृतिक धरोहर है जिसके द्वारा हम विश्व में अपना सिर ऊंचा करके चल सकते हैं क्योंकि उपनिषद काश्मीश दर्शन ये उस सिरमोर की तरह है या उस अंतिम ईट की तरह है जो किसी गुंबद के अंतिम छोर पर लगाए जाते है। या इस तरह है जो पिरामिड की सबसे ऊपरी ईट है जो अपने आप में बहुत छोटी हुई होते भी सबसे कीमती है हम ईश्वर को किस तरह महसूस करें जैसे अभी प्रश्न आज दिन में ही आया था कि जैसे भैया आए थे आज दामू भैया और मनमोहन भाई तो इनका प्रश्न था कि किस तरह से चेतना को कैसे महसूस किया जाए यही प्रश्न था तो मतलब मनमोहन भाई कि चेतना को कैसे महसूस किया जाए हमारे साथ क्या तकलीफ है कि हमने संसार में महसूस करने वाली हर चीज को इंद्रियों से महसूस किया है किताब को हाथ से महसूस किया है गुलाब की गंध को नाक से महसूस किया है सुंदरता को आंखों से महसूस किया है और दर्जा ने कितनी चीजों को स्पर्श से महसूस किया है कई संगीत को और कोलाहल को कान से महसूस किया है इन सारी इंद्रियों से हमको महसूस करने की आदत है लेकिन हम भूल जाते हैं महसूस करने वाले को महसूस करने वाला ही महसूस करा कैसे किया जाए इन सब इंद्रियों से जो कुछ महसूस किया जाता है इंद्रिया तो गुलाम है उपकरण इंद्रियों का नाम संस्कृत में करण और करण से ही बना है उपकरण हम अगर झाड़ू लगाते हैं तो एक हमारे इतना बड़ा छोटा होता है जिसके आगे पीछे बहुत सारे तार निकले होते हैं और वो हमारा उपकरण हम है जिसके द्वारा हम झाड़ू लगाते हैं एक कीले को निकालना है हमको तो एक चुपगा होता है प्लायर होता है जिससे हम पकड़ के की कीले को निकालेंगे तो कीले हमारा वो उप्लायर हमारा उपकरण है यानी इस करण को एक सहायता करने वाला एक और है उसका नाम उपकरण तो हमने सभी कुछ इंद्रियों पर आधारित ज्ञान प्राप्त किया है बचपन से लेके अब तक जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया इंद्रियों से देखा सुना सूंघा छुआ चखा और इस तरह हमने संसार में ज्ञान प्राप्त किया और इसी रूप में अगर हम ईश्वर का भी ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं तो फिर कहते हैं हाउ ईश्वर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता कहां देखा हमने ईश्वर को अगर है तो महसूस क्यों नहीं होता हम दुखी हैं तो फिर हमारा सिर पकड़ने हैं हमको सिर सहलाने क्यों नहीं आ गया हम तो इतना हाथ कर जोड़ते हैं भगवान के रोज मंदिर जाते हैं माथे पर जल चढ़ाते हैं तो फिर ऐसा क्यों हो गया कि मेरे घर में दुख आ गया ऐसे कई प्रश्न सांसारिक प्रश्न हमारे मन में आते हैं कभी ईश्वर के प्रति अनास्था पैदा कर देते हैं तो कभी हमें भटका देते हैं कभी कभी कहते कई नहीं संसार का काम है बस संसार की दौड़ लगा कोई मायना नहीं इन सब बातों में और हम भटक के पुनः उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिस दौड़ का फिर कोई अंत नहीं लेकिन सत्य यह है कि महसूस करने वाले को महसूस करना अत्यंत कठिन ये जितनी इंद्रियां हैं ये उस महसूस करने वाले की गुलाम है ये सारी इंद्रियां किसके लिए महसूस करती एक चेतना के लिए एक घड़ा बनाया तो घड़ा बनाने में क्या लगा मिट्टी लगी एक उपकरण लगा घूमने वाला कुछ हाथ लगे कुछ इंद्रियों के उपयोग हुआ उसके द्वारा वह घड़ा बन गया लेकिन यह घड़ा बनाने का प्रयोजन किसका था एक कुमार का प्रयोजन था जिसको एक घड़ा बनाना था जिसने मन में एक घड़ा बनाया कि आज इतना बड़ा घड़ा बनूंगा उसकी गर्दन बहुत छोटी सी रहेगी उस पर लाल रंग रंगूंगा उसको सुखाऊंगा और आज उसको मेले में बेच के आऊंगा तो उसने ये सब चीजें पहले मन में रची फिर उसको मूर्त रूप दिया उसके लिए उसने अपने कर्णों का उपयोग किया और उसके लिए उसने बहुत सारे साधन जुटाए तो बिना किसी प्रयोजन के कोई रचना नहीं होती संसार में जितनी रचनाएं हैं उसको प्रयोजन करने वाला कोई ना कोई तो होता ही है तो समस्त रचनाओं का कोई ना कोई तो बिना प्रयोजन के कोई घड़ा भी नहीं बनता तो हमको मालूम है कि जब कोई रचना है तो उस रचना का रचनाकार कहीं ना कहीं तो छिपा है अगर मटका बना है दिखा है तो एक कुमार है इसके पीछे जिसने इस रचना को मूर्त रूप दिया है और बनाया है तो जितनी हमारी अब तक की भावना रही है कि कोई भी चीज हमको या तो आंख से दिखे कान से सुनाई दे चमड़ी से हम स्पर्श करके देख सके जीवान से चख सके नाक से सूंघ सके तो हम उसकी उपस्थिति को यस कर देते हैं हां आंख नीच लोग सुगंधिया हां हां हाँ, गुलाब का फूल कमरे में कहीं ना कहीं है मुझे सुगंधिया है ना कहीं रूप दिखाई दिया तो हम इस बात का स्पष्ट करते हैं हां आज जिन साहब आए हैं आश्रम में क्यों उनको हमको दिखाई दे गए इसी तरह कोई बात सुनाई दी हमको नहीं दिखाई दिया उसकी आवाज सुनाई दी तुम नहीं नहीं ठीक है फलाने में सब बैठे यहां पे क्योंकि उनकी आवाज मैंने सुनी है तो इस तरह हम भिन्न भिन्न इंद्रियों के गुलाम है उन चीजों के आदि हो चुके हैं जिनके द्वारा हम भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन अगर हम ईश्वर का ज्ञान भी इसी तरह प्राप्त करने की कोशिश करें क्यों हमको दिखाई क्यों नहीं देता वो हमको छूता क्यों नहीं हम उसको क्यों नहीं छू पाते तो सचमुच में हम एक बहुत मूलभूत गलती कर रहे हैं मूलभूत गलती क्या है यह समस्त इंद्रियां बाहर की ओर मुखातिब है बाहर की ओर अग्रसर है बाहर की दिशा इसके संसार की दिशा है उस केंद्र से हम कितनी भी दूर चले जाएं और कितनी भी खोज करते चले जाएं, कितनी भी दूर खोज करते जाएं, उस केंद्र को नहीं पा सकते और केंद्र के दूर जाने की दिशा कभी संतोष की दिशा हो ही नहीं सकती क्योंकि उन दूरियों का कोई अंत नहीं क्योंकि हर परिधि के बाहर जैसे हमने अभी बात की कि हर परिधि के बाहर एक नई परिधि उस नई परिधि के बाद नई परिधि और उस नई परिधि के बाद फिर नई परिधि एक जीवन निश्चित रूप से उस दिशा में अंत हो जाता है जो बड़ी मुश्किल से एक इंसान का जन्म मिला है उसका अंत आ जाएगा तय क्यों? क्यों एक सीमित समय के लिए मिला है ससीम मिला है असीम नहीं मिला है जीवन तो उस ससीम जीवन का अंत आ जाएगा लेकिन हमारी उस खोज का अंत नहीं आया जो संसार के दिशा में खोज है तृप्ति की खोज है संतुष्टि की खोज है जिसे हमने बताया था आध्यात्म की खोज होती है, क्या अंतिम चीज है कि उसको पा लें तो पाने के बाद तृष्णा शांत हो जाए क्या प्रश्न है जिसका जवाब सुन लें तो हमारे मन के समस्त भेद समाप्त हो जाए मन के समस्त प्रश्न समाप्त हो जाए कहां पहुंच जाए कहां चले जाए क्यों जाने के बाद जीवन की सारी यात्राएं समाप्त हो जाए तो इस तरह जो हमारा अंतिम गंतव्य अंतिम प्राप्तव्य है उसकी बात करें तो संसार की दिशा में वो कभी मिल ही नहीं सकता वो मिल सकता है तो मात्र संसार की दिशा से उल्टी दिशा में तोड़ने मिल सकता है वो केंद्र में मिल सकता है और वो केंद्र का जैसे हमने अभी पता है कि वो शिव है वो परम शिव है जो केंद्र में अदृश्य होकर बैठा है जैसा कि केंद्र हर भौतिक शास्त्र जानता है गणितज्ञ जानता है कि केंद्र में जीरो डायमेंशन होते हैं शून्य आयाम होता है ना उसकी लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है मात्र एक स्थान होता है एक अस्तित्व तो होता है और उस तो अस्तित्व तो को आप नकार नहीं सकते वो मूल अस्तित्व तो अब हम एक बात करें कि हम इच्छा करते हैं हम कहते हैं कि हमारी अपनी चेतना वही ईश्वर है ये सारी इंद्रिया जिसके लिए कार्य कर रही है आंख किसको दिखा रही है आंख देखने का उपकरण फोकस कर देती खाली लेकिन दिखाती किसको है कान उन वाइब्रेशन को आगे बढ़ा देते हैं लेकिन सुनाते किसको है ये चमड़ी वो स्पर्श के अनुभव को आगे बढ़ा देती लेकिन वो अनुभव देती किसको है तो ये सारी इंद्रियां अनुभव किसको देती हैं? एक अनुभव करता इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है हम ही मतलब कहना है हम जिसको अपना विमर्श कहते हैं जैसे आप अगर यहां बैठे हो तो आप ये जानते हो कि मैं भूपेंद्र जैन हूं मेरी इतनी उम्र है मैं इस वक्त आश्रम में बैठा हूं महेश्वर का रहने वाला हूं पुरुष हूँ जैन समाज में पैदा हुआ हूं और तुम्हारे पचास जो अपने आपके विमर्श है जिनको आप अपने आपको पहचानते हो ना? लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये आपका एक लौकिक विमर्श है इस लौकिक विमर्श के द्वारा आप आपकी लौकिक पहचान को बनाए हुए हो अच्छा अगर हम कहते हैं आपका नाम भूपेंद्र के बजाय राजा रख दिया होता आप जैन के बजाय मुस्लिम समाज में पैदा हुए होते आप महेश्वर के बजाय राजेंद्र नगर में रह रहे होते तो क्या आप दूसरे कुछ होते नहीं आप तो जो हो वही होते है ना आपका नाम कुछ और हो सकता था जन्म का स्थान और सकता था परिवार आपका कुछ और हो सकता था सब लेकिन फिर आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है कि आपकी वास्तविक पहचान क्या है हम अपने आप को जिस रूप में पहचानते हैं वो हमारे रिलेटिव आइडेंटिटी है निरपेक्ष पहचान नहीं है सापेक्षिक पहचान है मैं कहूंगा कि मैं उम्रदार हूं लेकिन उसकी तुलना मैं किससे करूंगा छोटे लोगों से कि इनसे मैं बुजुर्ग हूं लेकिन बुजुर्ग लोगों के सामने बोलूंगा मैं छोटा हूं तो यह मेरी सापेक्षिक पहचान है मैं छोटा भी हूं और बड़ा भी हूं छोटा उनके तुलना में हो जो मेरे से बड़े हैं और बड़ा उनके तुलना में हो जो मुझसे छोटे हैं तो ये मेरी रिलेटिव आइडेंटिटी है सापेक्षिक पहचान है लेकिन मेरी निरपेक्ष पहचान क्या है मेरी वो पहचान जो मेरी एप्सोलिट आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटिटी पर समय का कोई हस्ताक्षर नहीं है जिस आइडेंटिटी पर मेरी उम्र का कोई असर नहीं है मेरी उस आइडेंटिटी पर मेरे नाम का कोई असर नहीं है ये मेरी उस आइडेंटिटी पर मेरे बाहरी मेरे कपड़ों में मेरे मकान मेरी अकल मेरी दुकान या मेरी डिग्री इन सब चीजों का कोई असर नहीं तो क्या ऐसी कोई मेरी आइडेंटिटी है तो हम जो हमारी जो चेतना की बात करते हैं वो चेतना अपनी चेतना वो समस्त इंद्रियां जिसके लिए कार्य कर रही हैं आंखें जिसके लिए कार्य कर रही हैं जबान जिसके लिए कार्य कर रही है कान जिसके लिए कर... कान का आंख जीबान नाक त्वचा यह सब कुछ जिसके लिए कार्य कर क्योंकि आप अगर ये सोचो कि इंद्रियां ही सब कुछ हैं तो फिर भी मरे हुए व्यक्ति की आंखें क्यों नहीं देखती क्योंकि देखने वाला अंदर से चला जाता है मरा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं सुनता क्योंकि वो सुनने वाला अंदर से चला जाता है उसके जीवान के ऊपर गंगा डालो उसको कोई तृप्ति होती है क्या क्योंकि वह तृप्ति लेने वाला जा चुका है हुँ. तो उसके अंदर जो तृप्ति लेने वाला था जो सुनने वाला था जो सूखने वाला था जो देखने वाला था जो सुनने वाला था वो जो था वो एक चेतना थी वो चेतना जीव चेतना थी चेतना के स्तर होते हैं जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं शिव सूत्रों में कि एक होती है जीव चेतना उससे बेहतर होती है ईश्वर चेतना और सर्वोच्च होती है शिव चेतना जीव चेतना में हम अपने शरीर को मैं मानते ये मैं हूं इस चमड़ी के बाहर संसार है और इस चमड़ी के भीतर मैं ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है ना और इस चमड़ी के भीतर के जो कुछ है यह मैं हूं मेरी आंख है मेरा कान है मेरा गला है मेरा हाथ पैर शेर और इस चमड़ी के बाहर मेरा संसार है यह एक हर व्यक्ति की चेतना है इसको बोलते हैं हम जीव चेतना या पशु चेतना यही चेतना गाय की भी है बैल की भी है कुत्ते की भैंस की छिपकली की हर किसी जीव की है जो इस शरीर को मैं मानता है और शरीर के बाहर संसार को मानता है और अपने से शरीर के बाहर जो कोई है उन सबसे तना हुआ रहता है कि देखो मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे ये कोई मुझसे आगे नहीं बढ़ जाए ये कोई मेरा भोजन नहीं छीन ले हर किसी से हम तने तने से रहते हैं, क्योंकि वो हमारे से भिन्न महसूस होता है इससे बेहतर होती है ईश्वर चेतना जिसमें हम जानते हैं कि शरीर में नहीं हूं इस शरीर के रहने वाली जो चेतना है वो मैं हूं ये शरीर छुट जाएगा मैं शरीर को देखने वाला एक चैतन्य दृष्टा हूं वो ईश्वर चेतना लेकिन इससे भी बड़ी चेतना है उसका नाम है शिव चेतना उस शिव चेतना में कहता हूं न केवल ये शरीर बाकी संसार के सारे शरीर जीव जड़ सब कुछ मैं हूं क्योंकि मेरा ही विकास है मुझसे ही बना है सूर्य मुझसे ही बने हैं चंद्रमा मुझसे ही बना है धरती मुझसे ही बने हैं कंकर पत्थर और मुझसे ही बने सारे जीव जैसे एक पत्ती और दूसरी पत्ती आपस में कितनी भी लड़े जब वो जानती कि हमारी जड़ें तो एक है वह जानने लगती है कि हम दोनों एक ही स्रोत से निकले हुए हमें कोई भिन्नता नहीं है लेकिन यह तब होता है कि जब हम उस जड़ को जानें अगर हम उस जड़ को नहीं पहचानेंगे तो फिर हमारी भिन्नता बनी ही रहेगी तो हम ईश्वर को अभी फिर वही बात पे आते हैं अपने मूल्य कि हम आत्मा में नहीं है नहीं, हम जिसको जीव चेतना बोलते हैं वह अब तक माया के क्षेत्र में है ताकि वह हम एक बार बताएं आपको कि चेतना और चैतन्य दोनों में क्या फर्क है हमारी जो चेतना है वो माया के क्षेत्र में है जिसके ऊपर पांच लिमिटिंग फैक्टर्स बना दिए गए हैं पर कई बार उनकी चर्चा करते हैं कला विद्या राग काल निय नाम के पांच लिमिटिंग फैक्टर्स हैं या उनको छोटा कर देने वाली शक्तियां हैं और वो क्या कर देती है आपको सर्वज्ञ से अल्पज्ञ बना देती सर्वकर्ता तो जो आप कुछ भी कर सकते हो उससे अल्पज्ञ बना देती पूर्ण संतुष्ट है शिव क्योंकि उसको कुछ बाहर से चाहिए नहीं हो सब कुछ खुद ही है खुद का ही विकास है सब कुछ उसको तृप्ति किस चीज की उसके सिवा कोई है ही नहीं तो अतृप्ति तो तब होती है जब दो हो अब कोई अतृप्ति का प्रश्न नहीं होता इसलिए पूर्ण तृप्त है वो उसे कहीं जाना नहीं है क्यों नहीं जाना वो कहां जाएगा हर कहीं वही है जगह भी वही है अंतरिक्ष भी वही है पूरा अस्तित्व वही है तो उसको कहीं जाना ही नहीं लेकिन हमको कहीं ना कहीं जाना रहता है क्योंकि हम एक नियति से एक शरीर के अंदर सीमित कर दिया गया लिमिटिंग फैक्टर से में इस स्पेस में सीमित कर देंगे। फिर हम भविष्य की एक ही दिशा में यात्रा करते हैं भूतकाल में नहीं जा सकते दाएं बाएं में नहीं जा सकते एक ही दिशा में जाना होता है ये हमको काल की वजह से होता है क्योंकि काल नाम का एक लिमिटिंग फैक्टर है जिसने हमारे को एक दिशा में मजबूर कर दिया है कि जाओ वो महाकाल की तरह हम हर दिशा में नहीं जा सकते न भविष्य की दृष्टा हो सकती है ना भूतकाल के कुल मिला हम एक बिंदु पर अटक जाते हैं तो इस तरह हमारी जो माया के क्षेत्र में पांच सीमाएं बनाई गई है कला विद्या काल नियति नाम के पांच कंचुक हैं जिनके द्वारा हमारी एक सीमा बना दी गई है और उस सीमा के अंदर हम मजबूर हो जाते रहने के लिए ये हमारे जीव चेतना है अब हम यही कारण है कि हम कर तो सकते हैं लेकिन सीमित हम एक पत्थर को उठाकर फेंकें 10 मीटर 20 मीटर 25 50 मीटर फेंक सकते हैं उसको उसके बाद हमारी क्षमता आ जाएगी हम अपनी इच्छा से कुछ तो कर सकते हैं हमारी इच्छा से कुछ माहौल बदल सकते हैं हम इच्छा से गाना गा सकते हैं हम अपनी इच्छा से यात्रा पर जा सकते हैं हम अपनी इच्छा से आश्रम में बैठ सकते हैं अपनी इच्छा से कुछ बोल सकते हैं लेकिन हमारी इच्छा पूर्ण स्वतंत्र नहीं है मैं इच्छा कर दूं कि बस इसे वक्त ये दीवाल गिर जाए ये दीवाल नहीं गिरेगी क्यों मेरी इच्छा फिर माया के क्षेत्र में अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं गणित तरीके से बात करते हैं एक किल इसमें लगी है दीवाल में हम इसके निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किल हमसे नहीं निकलती क्यों नहीं निकलती क्योंकि हम बल लगा रहे हैं उस उसकील को बाहर निकालने के लिए और उसके अंदर एक प्रतिरोध क्षमता है दीवाल के अंदर जो सीमेंट है वो उसको वहीं पर रोकने के लिए प्रतिबद्ध है कि हम उसको बाहर नहीं आने देंगे है ना अब दोनों में लड़ाई होती है दोनों बलों में लड़ाई होती है और अंतिम रूप से या तो मैं हार जाऊंगा मेरे से नहीं निकले वो किल फंसी हुई बुरी तरह से या वो प्रतिरोध क्षमता हार जाएगी और मैं किल उसको बाहर निकालूंगा दोनों से एक बात होगी तो दोनों बल आपस में एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं उसमें से जो भारी बल होगा उसकी विजय होगी और जो कमजोर बल होगा वो हर लेकिन अब मूल सूत्र देखें तो भिन्नता के क्षेत्र में दोनों बल का उद्गम स्थान कहां है, है। the power of resistance वही केंद्र है पावर ऑफ रेजिस्टेंस भी वहीं से पैदा हुआ है और पावर ऑफ टेकिंग आउट दैट नेल इज ऑल्सो कम आउट फ्रॉम दैट सेम पॉइंट उसी बिंदु से उसको वो बल भी पैदा हुआ है जो कील को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा दोनों का उद्गम स्थान एक है लेकिन बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं केंद्र में उद्गम स्थान एक, एक बल इस दिशा में जा रहा है एक बल इस दिशा में जा रहा है दोनों इसके लिए विरुद्ध हो गए भिन्नता के दिशा में विरुद्ध होने के कारण क्या होता है कि हमारी क्षमताएं सीमित हो गई माया की डेफिनेशन है लिमिटिंग फैक्टर करने बहुत अच्छी तरह मैथमेटिकली समझ में आएगी क्योंकि भिन्नता जैसे ही केंद्र से बाहर आओगे तो इस प्रकार से फैल जाते जैसे साइकिल के ताड़ियां होती है ना इस तरीके से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने लगेंगे और वह भिन्न भिन्न दिशा में चलने वाले बल एक दूसरे का विरोध करेंगे और वह सारे बलों का सम टोटल जीरो होगा या अनंत क्यों कि सारे बल जब केंद्र में हैं उनमें एक दूसरे से कोई विरोध नहीं है संसार में जितनी एनर्जी है जब वो केंद्र में है तो उसका एक विरोध कैसे हो सकता है एक दूसरे का मतलब होता है दो होना दिशाएं दो होना बिंदु में कोई दिशाएं नहीं है तो उसमें विरोध हो ही नहीं सकता और इसीलिए शिव की शक्ति को हम बोलते हैं स्वातंत्र शक्ति ए पावर विच इज एब्सोल्युटली फ्री पूर्ण स्वातंत्र पूर्ण स्वातंत्र इसलिए बोलते हैं कि सेंटर में उस बल का विरोध करने वाला कोई दूसरा बल है ही नहीं और यही कारण है कि वो इच्छा मात्र से शिव इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है तस उन्मेश निमेशा भ्याम जगत का उसकी इच्छा मात्र से उसकी आंख खोलने मात्र से जगत का प्रलय हो जाता है उसकी आंख बंद कर लेने मात्र से जगत का उदय हो जाता है तो तम शक्ति चक्र विभव प्रभाव उस शक्ति चक्र के उद्गम स्थान केंद्र शंकर नमस्तु उस शक्ति चक्र के उद्गम स्थान शंकर को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि वो समस्त शक्तियां उसी केंद्र से निकली हैं और उस केंद्र में शक्ति का आपस में कोई विरोध हो ही नहीं सकता विरोध तभी हो सकता है जब शक्ति उससे बाहर निकले केंद्र से बाहर आएगी तब भिन्नता की दिशा मिलेगी उसको तब वो ट्राइंगल भी बनाएगी और एक दूसरे के अपोजिट भी जाएगी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर भी जाएगी जब एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी लेकिन जब केंद्र में है उस समय में उसका कोई विरोध संभव नहीं है तो इसीलिए इसमें वो लिखा है कि वो शिव की स्वातंत्र शक्ति है पूर्ण स्वातंत्र शक्ति एप्सोल्यूटली फील पावर क्योंकि उसका कोई विरोध करना संभव नहीं है ये बात बहुत अच्छी तरह से गणित के तरीके से भी समझ में आती है कि जब वो केंद्र में सारी शक्तियां होती हैं तो उसका विरोध करना संभव नहीं होता लेकिन जैसे भिन्नता की दिशा में आती है उनमें से कई शक्ति आपस में एक दूसरे के विरोध करना शुरू करती और इसलिए फिर हम सीमित शक्तिवान में जाते हम कहते इच्छा की दीवार गिरे वो गिरती हम कहते ऐसा हो जाए वैसा नहीं होता हम कहते काश आज बरसात हो जाए बरसात नहीं होती हम कहते काश बरसात रुक जाए बरसात नहीं रुकती क्यों कि हमारी शक्तियां माया के क्षेत्र में सीमित हो चुकी है चले किताब <laughs> बोला कि मनुष्य का आत्मा ही बदलती है चेतना के बारे में सब कुछ पढ़ा नहीं है कभी सुन रहा है देखो ये विज्ञान चेतना का विज्ञान है और चेतना एक बात ध्यान से समझो विश्व में बस एक चेतना है जिसको बोलते हैं सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना और उसी चेतना का के जो केंद्र से बनने निकली चेतना उसी चेतना का स्वरूप हमको सब दिखाई दे रहा है अब हम कहते हैं भगवान ने हमारी फिर वही वही गलती जो इंद्र वाली गलती करते भगवान ने संसार बनाया जी नहीं संसार बनाया नहीं संसार बनाने के लिए को कोई मिट्टी बुलवाई उसने कि तुम भैया मिट्टी लेकर आना तुम पानी लेके आना और तुम फलानी चीज लकड़ी लेके आना फिर हम इसको संसार को बनाएंगे संसार बनाने के लिए अगर उसने उपकरणों का उपयोग किया होता तो हम मान लेते कि हमारे भी ठेकेदार ने मकान बनाया तो उसने ईट कहां से बुलाई और सीमेंट कहां से बुलाई और लोहा कहां से बुलाया और ठेका लिया और सामान बनाया लेकिन भगवान के पास के इस बात की संभावना थी कि वो ठेकेदारी की तरह ठेकेदार की तरह कई टेंडर निकालते कि भैया तुम ईट सप्लाई करो तुम सीमेंट सप्लाई करो तुम पानी सप्लाई करो उसके पास तो इस बात की शून्य संभावना थी उसने सचमुच में ब्रह्मांड या संसार बनाया नहीं अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में ढाल दिया क्योंकि उसके पास एकमात्र संभावना है स्वयं को विकसित करने की उसके पास इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि बाहर से सामान बनाए और उसके बाद वो संसार बनाए उसके लिए मात्र एक बात की संभावना थी कि वो अपने आप को इस संसार के रूप में डाल अब तो हम कहते हैं कि हमको ईश्वर इंद्रियों से क्यों नहीं दिखाई देता तो गुरुदेव कहते हैं कि एक तीन को उठाओ आत्मे रखो ये देखो ईश्वर अगर तुम सिद्ध कर दो कि ईश्वर नहीं है इसलिए शिव सूत्र पहला सूत्र बोलता है चैतन्य में आत्मा चेतना यानी जो विश्व की चेतना है उसको हम चैतन्य में बोलते हैं। आत्मा मतलब रियलिटी अल्टीमेट ट्रुथ द दे फाइनल डेस्टिनेशन अंतिम गंतव्य अंतिम प्राप्त सारे छिलके निकालने के बाद जो अंतिम में मिलेगा वो आत्मा ही चेतना है। वही चेतना है वही आत्मा है लेकिन फर्क यह है कि हम जीव चेतना के स्तर पर माया से घिरे होते हैं अपनी सीमितताए हो जाती हैं। हम अपने आप को जिस रूप में पहचानते हैं वो एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं हो पाती है यानी निरपेक्ष पहचान नहीं बन पाती हमारी निरपेक्ष पहचान तभी बनती है जब हम शिव चेतना के स्तर पर जाते हैं तब हमारे निरपेक्ष जब हम समझते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में अभी इनके प्रश्न इनके दिमाग में उठ रहा कि ऐसा करें कैसे है ना ये भावना आए कैसे ये कुंडली में जागे कैसे है ना ताकि समाज संसार में रुको अपना सा प्रतीत हो कैसे इस सब के लिए निरंतर उद्यम ही एकमात्र तरीका है निरंतर उद्यम का मतलब होता है सतत प्रेम करें सतत मोहब्बत करें उस चीज से जिसको तुमको पाना है अभी प्रेमा जी जी ने आज बात बती थी कि हम रोजाना डायरी में लिखें कि हमको क्या पाना है अगर आपको धन पाना है तो रोज लिखो कि मेरे को इतना धन चाहिए रोज लिखो हमारा प्रारंभ तो किसी दिन तो नष्ट हो जाएगा जो धन जो अल्लाह ने रोक रहा फिर एक ना एक दिन वो धन जरूर मिल जाएगा आपको अभी हमने यहां पर एक फिल्म में देखी थी हाँ। सीक्रेट और मूवी के अंदर देखा था कि हम जो पाना चाहते हैं उस पाने के आनंदों को पहले से महसूस करो सारे ब्रह्मांड की ताकत उस चीज को आपको देने के लिए उद्दत हो जाएगी और ये सत्य है अगर हमारे मन में इस बात की प्रबलतम भावना है कि मुझे उस अनुभव को पाना है तो कंप्लीट डेडिकेशन से जाकर हम उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे उस दिशा में चलने लग जाएंगे तो वो चीज हमको मिल मिलकर रहेगी वो हमसे दूर नहीं जा सकती टीवी साहित्य में देख लो ये बात जितने भी तत्व दृष्टा लोग रहे तुलसीदास देवी का जा पर जाको सत्य संनेहू ही तिले ना कछु संदेह वो कहते जिसके मन में जिसके प्रति सत्य प्रेम है सच्चा प्रेम है वो उसको जरूर मिलता है इसमें कोई संदेह नहीं तो सबसे पहली बात है कि सतत उद्यम हमारी दिशा निर्धारित करने की बात हमने कही थी और वो भी एक यंगर एज के अंदर जितनी दिशा निर्धारित करोगे उतना ज्यादा ठीक है आप सोचो कि साहठ की उम्र में आप मैं साइकिल चलाते सीखूंगा तो मुश्किल है कार चलाते सीखूंगा तो मुश्किल है तो फिर ये आध्यात्म की बात तो और भी मुश्किल है क्योंकि तो और भी कठिन रहा है इस राह पर अगर हम यंगर एज के अंदर सीखना शुरू कर देंगे या सीखना शुरू कर देंगे कि हम अपनी दिशा को बदल दें तो हमारे व्यवहार में हमारे कार्यकलाप में हमारी दुकानदारी में हमारे आपसी रिश्तों में हर जगह वो आध्यात्म अपना जगह बना दे हम कह देंगे हमारी संस्कृति जैसे किसी ने हमारे साथ बोला गलत व्यवहार लिखे है ना हमारी तो संस्कृति हम तो अच्छा ही व्यवहार करते हैं हम उसके साथ अच्छा व्यवहार किया ये हमारे व्यवहार में अपने आप होता चला जाएगा इसके लिए आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम उस सतत उद्यम से हमारे कम उम्र में ही हमने अपनी भावनाएं निर्धारित कर ली हमारे अधिकतर व्यवहार बदले की भावना से होते उसने देखो तो कितना अच्छा काम किया हमको करना है उसने हमारे शादी में इतना दिया था हमको भी इतना देना है ना वो हमारे घर आया था कि हमारी शादी में हम क्यों जाए उसके यहाँ शादी में मतलब हम अपना परिचय उसके परिचय पर आधारित कर रहे हैं उनकी गलतियों को अपनी गलती मान रहे हैं सत्य यह कि अगर हमको अपने जीवन में अपना परिचय देना है तो हमको अपना परिचय देना है उसके परिचय से सापेक्षिक परिचय नहीं देना है हम ऐसे हैं तुम कैसे हो वो तुम बताओ हम ऐसे हैं हम बताए हम जैसे हैं वैसा व्यवहार करेंगे तुम जैसे हो गा व्यवहार तुम करो और तुम जैसा करोगे इससे हमको कोई आपत्ति नहीं हम जैसा करें वो आप हो सके तो स्वीकार करो ना हो सके तो मत करो क्योंकि हमको अपना परिचय देना है हर व्यक्ति अपना अपना किरदार करने के लिए स्वतंत्र है समस्या तब आती है कि हम सारे किरदारों को दूसरे पर निर्धारित करें उसने मेरे को बुरा बोला मैं उसके साथ अच्छा क्यों बोलूं वो मेरे घर नहीं आए मैं उसके घर क्यों जाऊं उसने मेरे को जोर से बोला मैं उसके साथ प्यार से क्यों बोलूं यह हमारी सामान्य बात है लेकिन इन सामान्य बातों के बीच में एक आध्यात्मिक छिपा है तो हम जैसे जैसे हमारी केंद्र की के दिशा निर्धारित कर लेते हैं ये तय कर लेते हैं कि हमारे जीवन की दिशा इधर नहीं है। इधर है परिधि में नहीं है केंद्र की के ओर है एक चीज और होती है कि जब ऐसी हम दिशा निर्धारित करते हैं तो अक्सर हम हास्य के पात्र बनते हैं क्यों नौ लोग उधर जा रहे हैं और एक आदमी उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो भाई यह क्या हो गया तो उल्टा किधर जा रहे हैं आज तो फिर शाही स्नान है सब लोग प्रयाग की तरफ जा रहे हैं और तू उल्टा वापस क्यों जा रहे तो हमको ऐसा लगेगा कि हम शायद कहीं गलती कर रहे हैं कि सारे लोग इधर जा रहे हैं और हम इधर जा रहे हैं सारे लोग परिधि की ओर भाग रहे हैं सब लोग ऐसे इससे भाग रहे हैं और हम केंद्र की के ओर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हास्य के पात्र बनते हैं। कहीं बनेंगे हम यहां आश्रम में भी आप आएंगे ना तो भी कहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं कोई ना कहीं कोई ना कोई टोकेगा वहां कहां जाना ये क्या करेगा ये आदमी और उसका कोई मायना नहीं है सत्य है लेकिन जिसको केंद्र का रस है केंद्र में जाने का तमन्ना है उससे मोहब्बत है और सत्य जानने के हृदय में उत्कट इच्छा है उसके लिए इन बातों पर न केवल न गौर करेगा वो लेकिन उसे वो सब हास्य के पात्र लगेगी कि जो उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि वो जानता है कि किसी किसी तुम्हें लौट के आना है इसी दिशा में क्योंकि और फिर बोलोगे तुम कि सत्य की दिशा में हम केंद्र तक पहुंच के करेंगे क्या कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि से एक व्यक्ति ने मुझे यही बोला कि तुम सब करते हो बोलते केंद्र की यात्रा करेंगे ये करेंगे सत्य का अनुभव करेंगे चेतना का अनुभव करेंगे लेकिन उससे होगा क्या अगर होगा क्या प्रश्न पहली बात तो ये है बहुत ज्यादा बेसिक मटरिलिस्टिक क्वेश्चन कि होगा क्या कि ऐसा तरीक उसे लाटे मिल जाएगी एसत्रिक बूढ़े की बजाय में जवान हो जाऊंगा एसतरी बीमार होने से रुक जाऊंगा ऐसा भी नहीं कि मेरे दाँत नहीं टूटेंगे वो सब कुछ मेरे को जो संसारी सजा मिलना है वो तो मिलेगी चाहे वो केंद्र की दिशा में यात्रा करो चाहे परदे की दिशा में यात्रा करो फिर होगा क्या सत्य ये है कि अतृप्ति की दिशा आपको निश्चित रूप से कई बार इस दुख के घेरे में फिर डालते चली जाए आपको लगा संसार बहुत आनंद का वो व्यक्ति भी मुझे यही बोला मेरे को तो एक हजार एक बार जर्मन लेने में बहुत मजा आता है दुनिया में लेकिन ये दुनिया का जो मजा है आप सतत नहीं ले सकते आप अपना अनुभव खुद कभी डायरी में लिखते चले जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस आनंद को सतत महसूस करना बहुत कठिन है इस आनंद को वृद्धावस्था में रुग्णावस्था में बुढ़ापे में संभाले रखना बहुत कठिन और संसार में हर दिन सुख है एक हजारों दुखाता है और एक बात जैसे किसी योगी ने कही थी या किसी संत ने कही थी कि इंसान बाई डिफाल्ट दुखी है अरे सुख होने के लिए उसको कारण चाहिए सुखियों होने का कारण चाहिए आज मेरे को नई नौकरी मिल गई तो मैं सुखी हूं बाकी मैं हजारों साल से दुखी था आज सुखी हो गया है ना आज मेरी लॉटरी मिली तो मुझे खुशी है बाकी मैं उनचालीस की उम्र तक आ गया आज तक दुखी दुखी रहा आज मुझी खुश तो खुश होने के लिए कुछ कारण चाहिए लेकिन बाय डिफॉल्ट दुखी। क्यों तो ऐसे संसार में जो इस जीवन की यात्रा में हम बार बार बार बार अगर आने की कामना रखते हैं तो ठीक है बेशक दौड़िए उस दिशा में जिस दिशा का कोई अंत नहीं है फिर अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप ऐसी यात्रा करना पसंद करेंगे जिसका कोई अंत ही नहीं या कोई ऐसी यात्रा करना चाहेंगे जिसका अंत है क्या आप कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहेंगे जिसके कोई अंत ही नहीं है क्या आप ऐसे रेल में बैठना चाहेंगे जब वह कोई उतरने ही नहीं, नहीं तुमको उसमें, उसमें बैठने के बाद निश्चित रूप से आप अपने अंतरात्मा से पूछिए आत्मा हमेशा केंद्र का पक्ष लेगी परि का पक्ष नहीं लेगी जिसकी चेतना उसकी रिवर्तन क्यों होगी देखो रिवर्थ तभी होती है कि आपको इस जीवन में कुछ कष्ट या सुख भोगना जो बाकी हो जब आपकी बैलेंस शीट अगर जीरो है तो क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे आप एक साल इकतीस मार्च को आपकी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड करते हो क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कैपिटल अकाउंट में होता ही है आप प्रॉफिट लास्ट को डाल देते तो कैपिटल अकाउंट में फिर कैपिटल अकाउंट बचा रहता तो फिर उसको आगे बढ़ा देते लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट जीरो हो ना बैंक में कोई धन है ना मेरे हाथ में कैश इन हैंड है ना किसी से कुछ लेना है ना किसी कुछ देना है क्रेडिटर्स में कोई नहीं है डेप्टर्स में कोई नहीं है बैलेंस शीट में कुछ नहीं है तो क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे आप अगला जन्म होता है उसी बैलेंस शीट को आगे बढ़ाने के लिए आपकी बैलेंस शीट जीरो है तो उस जीरो बैलेंस शीट को कैसे आगे बढ़ाओगे जीवन मिलता है सुख भोगने के लिए जीवन मिलता है दुख भोगने के लिए एक सौ एक दुख और एक आधा सुख यह भोगने के लिए आपको जीवन मिलता है जब आपको सुख मिलता है उन कर्मों के लिए जो आपने अच्छे किए हैं दुख मिलता है उन कर्मों के लिए जो आपने बुरे किए हैं है ना अब आपका ये लेखा जोखा शून्य है तो फिर आपको क्यों मिलेगा जीवन और मिलेगा किस लिए बिना कारण तो कोई चीज होती नहीं कारण होता है आपके जीवन में सुख भोगने का दुख भोगने का और ये जीवन पाने का यह शरीर धारण करने का कोई तो कारण है बिना कारण तो होता ही नहीं कुछ और वो कारण है हमारे उन कर्मों का हिसाब किताब पूरा करता जिनके द्वारा हम शरीर प्राप्त अगर अत्यधिक बुरे कर्म हैं तो मानव जीवन से इतर योनिया मिलेगी आपको कभी कुत्ता बिल्ली चूहा, छिपकली शेर भालू गधा गाय कुछ भी बनोगे आप लेकिन फिर कई जन्मों के कुछ कुछ पुण्य कर्म संचित होंगे कई पाप नष्ट हो जाएंगे दूसरी योनियों में भोगने से तो उसके बाद में किस दिन फिर से आपको मानव जन्म मिलने के बाद में इस बात की संभावना ऊपर वाला आपको फिर से देता है या इस बात की चांस देता है इस बात की आपको मौका देता है कि आप फिर से वो काम कर लो जो आप पिछली बार चुप गए थे मान लो कोई भाग्यवान केंद्र तक पहुंची गई होगा प्रारब्ध बाकी है तो प्रारंभ बाकी होते ही नहीं सुनो ध्यान से समझो ये प्रश्न कितना सुंदर है कि इस प्रश्न के जवाब के अंदर आपको आध्यात्म का सबसे बड़ा जवाब मिल जाएगा कि जितने प्रारब्ध कर्म बचे हैं कर्म की थोड़ी से डेफिनेशन समझ लो ये जीवन जिस कर्म को भोगने के लिए मिला है वह है कर्म जो हमारे कई जन्मों के कर्म है जो अभी तक हमने नहीं भोगे हैं और इस जन्म में भोगना भी संभव नहीं है है ना अगले जन्म मिलेंगे उसको उसको बोलते हैं संचित कर्म इस जन्म में हम जो कुछ कर रहे चले जा रहे हैं वो भी संचित कर्म के साथ ऐड होते चले जा रहे हैं उसी बैलेंस शीट में एड होते चले जा रहे हैं जो संचित कर्म है जो पहले से चले आ रहे हैं अब ये सारे कर्म जो एक हार्ड डिस्क के ऊपर आपको अंकित हिसाब किताब की तरह होते हैं। अब जैसे ही आप केंद्र में पहुंचते हो वह हार्ड डिस्क पीछे छूड़ जाते फॉर्मेट हो जाती है डिस्क और ये बात मैं बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है या कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोल के कोई नई बात कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है यह बात गीता भी वही बोलती है मैं कहता हूं कि वह हमारे सिरमौर है हमारी मतलब हमारे हिंदू धर्म की जिसमें हम कहते कि गीता भी यही बोलती है कि आपके संचित कर्म उस तिमिके की तरह जल जाएंगे जिसको आपने आग आप के हवाले कर दिया एक रुई के फोये को आप आग के हवाले कर दो तो जिस तरीके से वो नष्ट हो जाता है आपके समस्त कर्म उसी तरह ज्ञान की अग्नि में नष्ट हो जाएंगे जिस क्षण तुम्हें अपना ज्ञान मिल गया सेल्फ रिलाइजेशन हो गया स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान हो गया उसी क्षण वो समस्त संचित कर्म उस रुई के फोए की तरह जल जाएंगे जैसे किसी रुई के फोये को आपने अग्नि में डाल दिया उसके बाद में उसको ढूंढते रोके मिलेगा तो उसी तरह हमारे करोड़ों जन्मों के संचित कर्म जो अगले सैकड़ों जन्मों तक भी हमारे को फल देने में सक्षम है हमको बार बार जन्म रिवर्थ देने में सक्षम है कभी आदमी कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी गाय कभी छिपकली सब कुछ बना सकते हैं लेकिन वह समस्त कर्म इस वक्त आपके पास संभावना है पूर्णपूर्ण पूर्ण, कि उन समस्त कर्मों को नष्ट करो उस समस्त कर्मों को इस तरह नष्ट कर दो जैसे आपने रुई के फोय को अग्नि में डाल दिया और यह बात ज्ञान के अग्नि में आपके कर्मों को नष्ट करने की सिर्फ तभी संभव है जब आप मनुष्य जीवन में हैं उसके बाद नहीं क्यों विवेक शक्ति आपके मनुष्य जीवन में है साधना कभी आपने देखा है कि छिपकली साधना कर रही है या छिपकली ज्ञान की बात कर रही है या छिपकली अपने आपके स्वयं सु, सु, के अस्तित्व को जानना चाहती है या कोई बैक्टीरिया कैसा कर सकता है या कोई पेड़ पौधा कर सकता है आपको जो विवेक शक्ति पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है वो मात्र मनुष्य जीवन में मिला है और इसी जीवन में हमारे लिए इस बात की संपूर्ण संभावना छिपी है कि हम अपने कई जन्मों का भविष्य लिख दें हम चाहें तो ये लिख दें कि बस ये जन्म मेरा आखिरी जन्म नो no मोर या मैं लिख सकता हूं अगले जन्म को काणा बनाना लूला बनाना लंगड़ा बनाना अपंग बना देना टट्टी पिछाब बिस्तर में करूं दस बीस साल तक ऐसा बना देना वो भी लिख सकते सारी डेफिनेशन सिर्फ मनुष्य जीवन में इस बात की संभावना है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में दे दी है किताब अपने हाथ में दे दी है पेन और बोलने लिखो अपना भविष्य और हम क्या कर रहे हैं सुबह से रात तक मात्र अपना भविष्य लिख रहे शेर अपना भविष्य नहीं लिखता आदमी को खा जाएगा उसको पाप नहीं लगता क्योंकि उसके पास विवेक शक्ति नहीं है उसको कोई पापा क्यों वह तो भोग यू भोग रहा है उसके पुराने जन्मों के पाप को भोग रहा है इसलिए वह शेर बन गया है ना और मनुष्य उसका भोजन है वो अपना भोजन कर रहा है उसको कोई पाप पाप नहीं क्योंकि पाप तो तब है जब वो पाप की भावना से करे अगर आप कोई कार्य करते किसी को देखो कि वो आदमी ये पाप कर रहा है सचमुच अपने आप को फिर से पूछो कि पाप की परिभाषा क्या मैंने समझ ली जान ली सचमुच में कई कार्य तुमको बाहर से पाप की तरह दिखाई देते हैं वो पाप नहीं पुण्य होते कई कार्य आपको बाहर पुण्य की तरह दिखाई देते हैं कि वो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है सचमुच वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं ये बात इस बात से नहीं है वो क्या कर रहा है महत्व तो इस बात से है वो किस भावना से कर रहा है उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है तो पाप पुण्य की परिभाषा यही है कि आप जब किसी का हित हरण करते हो आप किसी का जब कभी दिल दुखाते हो जब आप किसी की दूसरे की तुलना में अपने आप को ज्यादा सुख देने की कोशिश करते हो तो पाप है किसी दूसरे को दुख देके स्वयं सुख उठाना किसी दूसरे को जैसे अभी आपने वो उस दिन बात पढ़ी थी आप शायद नहीं थे बाबा की बात पढ़ी थी कि पाप की यही परिभाषा है कि जब आप किसी दूसरे को दुख देते हो अपने और सुख पाने की इच्छा से दूसरे को दुख देते हो तो ये पाप है और अपने दुख को भूलकर दूसरे को सुख देने की कोशिश करते हो तो ये पुण्य है तो इन सबका बोझ लेके कोई पुनर्जन्म से नहीं बच सकता पाप का बोझ तो है सिर पे, पुण्य का बोझ है सिर पे तो पुनर्जन्म से नहीं बढ़ते तो मुझे पुण्य का भी बोझ होता है क्या यह सत्य बात है वो भी एक बेड़ी है अगर आपको सोने की बाड़ी से बांध दिया जाए तो भी आपकी स्वतंत्रता तो खत्म हो जाएगी चाहे वो सोना आपको करोड़ों रुपए का दिखाए लेकिन किस काम का आपकी स्वतंत्रता की कीमत पर इसलिए पुण्य भी पाप है पुण्य भी दुश्मन है आपका रिबर्थ करवा देगा हम पुनर्जन्म अगर नहीं चाहते तो उस सकड़ी गली से निकल जाएंगे जहां पाप है न पुण्य है तभी तो कठोपनिशन में क्या डा कि यह छुरे के धार पर चलने की तरह उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधित है क्षुर धारा निशिता दुर दुर्गम पतस्थक कवयवदत उठो जागो गुरु के शरण में जाओ और बोध प्राप्त करने की कोशिश करो क्योंकि कवय कवि का मतलब होता है ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं कि आध्यात्म की राह या ईश्वर की राह छुरे की धार पर चलने की तरह कठिन है है ना? बहुत सकड़ी गली है उस सकड़ी गली से निकलना कठिन है हमको अपनी चादर भी मेली होने से बचाना है और चुपचाप उसमें से निकल जाना है इसलिए पाप भी बोझ है पुण्य भी बोझ है फिर आप कहेंगे कि हम पुण्य क्यों नहीं करें अच्छा काम क्यों नहीं करें तुम्हारे मन में यह प्रश्न है, है ना नहीं अच्छा मैं तब ये प्रश्न था कि इसे आपने बताया कि पाप का बहुत बढ़ता है ऐसे अगले जन्म में तो पहले ऐसे इतनी बीमारी भी होती थी, थी। तो इतने नि, नहीं निकले थे जब पोलियो होता था तीसरे बच्चे को पोलियो होता था तो वो भी पाप पास किसी को पोलियो तो के नाम निकलेगी तब तो किसी कोई देखो स्वरूप बदल जाएगा साइंस इतना डेवलप हो गया कि सकता है आगे वाले में इतना आराम हो पाप नाम की परिभाषा मतलब अभी जो फिजिकली हम जो भोगते हैं वो नहीं बचे तो उस टाइम पे भी तो देखो भोग का स्वरूप बदल सकता है मांस ना? भोग का स्वरूप बदलता है धूप भोगने का मात्र खाली पोलियो या बीमारी नहीं एड्स थी, थी पहले पहले कहते थे एक्चुअली एड्स की, की बीमारी थी क्या एड्स थी क्या पहले एट, भी। कैंसर था कैंसर नया आ गया कैंसर से आगे एड्स आ गया है ना टीवी की बीमारी का इलाज निकल गया तो एड्स आ गया देखो कहीं भी देखो सुनो एक बात आप ये संसार की नदी है उस पर एक पुल है ठीक संसार की नदी मृत्यु की नदी है हर किसी को गिरना है पुल पर सैकड़ों छेद है किसी ना किसी छेद से तो आदमी निकलना है 10 छेद बंद कर दो तो ग्यारहवें से गिरेगा ग्यारहवा बंद कर दो बारहवें से गिरेगा पार कोई नहीं जा पाएगा मृत्यु सबकी तय है और मृत्यु के पहले कष्ट स्वरूप बदल सकता है दुर्घटना को रोक सकते हो क्या बुढ़ापे को रोक सकते हो क्या <coughs> नहीं रोक सकते मन में आने वाले क्लेश को रोक सकते हो क्या अवसाद को रोक सकते हो क्या विचार के भेद को रोक सकते हो क्या? <coughs> मेरी और मेरे भाई से नहीं पड़ती मेरी मेरी पत्नी से नहीं मेरे बच्चों से नहीं पढ़ती क्या इस बात को रोक सकते हो क्या तो दुख के कई रूप है दुख का स्वरूप बदल सकता है मतलब फिर हम गड्ढे को भरते जा रहे हैं शरीर मतलब लेकिन क्या तुम ऐसे सारे गड्ढे भर सकते हो क्या आप अमार हो जाओ ऐसा कह तो नहीं सकते गड्ढे को भाग भरते जा रहे हो भरते चले जाओ न पैदा होते चले जाए नृत्य और संभावी इसलिए कभी भी इस बात की संभावना नहीं है कि आप दुख से पूर्ण अपने आप को बिल्कुल पूर्ण नहीं हो सकता भी पहले क्लोज टू की इतना दुख बचे नहीं ये भी तो हो सकता है ना बिल्कुल हो सकता है इस बात पर निर्भर करता है एक व्यक्ति के लिए कि उसने क्या किया है अब तक क्योंकि दुख और सुख निश्चित रूप तो परिणाम है और कोई भी परिणाम देना कारण क्या नहीं होता एक झोली में फूल पड़े हैं एक झोली में काटे कोई कारण होगा लंबी कविता है मुझे उसका तो मात्र एक मुखड़ा याद है कि एक झोली में फूल पड़े हैं एक झोली में कांटे कोई कारण होगा बिना कारण के लिए एक आदमी जन्मजात अंधा पैदा होता है है ना क्या उस उसके दुख को हम कह सकते हैं कि, कि किसी विज्ञान से हम दूर कर देंगे कर देंगे फिर ना ही कोई चीज पैदा हो जाएगी दुख का कोई अंत नहीं संसार में रहते हुए और अगर हम कोई संसार में दुखों से कोई पार अगर कोई कर सकता है तो मात्र हमारी बदली हुई दृष्टि इस चीज को समझने में हो सकता वक्त लगे हो सकता है समझ में आए बात आज ना आए बात थिंकिंग तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो वो क्या बोल रहे हैं आपको कि आपकी दृष्टि बदलेगी हाँ। तो नजारा बदल जाएगा जैसे ही आपकी दृष्टि बदलेगी तो इन सब के प्रति आपका नजारा बदल जाएगा आप अपनी आइडेंटिटी जब तक शरीर से रखोगे तब तक दुख होगा फिर दूसरी बात पुण्य पाप के बोझे से बचने का जो बीच का रास्ता वाले हम अभी बात कर रहे थे वो तब संभव है कि जब हम जो कार्य करें पुण्य की भावना से नहीं करें जैसे आप किसी ठंड में ठिटुर रहा है आपने उसको उठा के कंबल दे दिया हमारे हृदय में यह भावना रहती है कि मैंने कंबल दे दिया अब मेरे को स्वर्ग मिलेगा इसके बदले में भगवान मेरी बच्चे की नौकरी लगा देगा बहुत दिनों से मेरा पांव दुखता ठीक नहीं हो रहा तो वो ठीक हो जाएगा तो क्योंकि तो मैंने पुण्य किया है तो पुण्य की भावना से जब काम करोगे तो पुण्य तो मिलेगा लेकिन उस पुण्य भूलने के लिए यह भूलना कि फिर से जन्म भी लेना पड़ सकता है और उस उस जन्म में फिर मुझसे क्या काम होंगे जिससे पाप भी लग, हो जाता है तो ये अच्छा तय समझ लो और लेकिन एक प्रेम की भावना है जो आपको कभी भी कर्मों में नहीं बांधती मोहब्बत की भावना होती है कि ये भी मेरा फेलो सिटीजन है इसको कोई प्रॉब्लम है मेरे पास फोकट में एक्स्ट्रा कंबल पड़ा है ये ले जाए फॉर लेकिन उसके पीछे मेरे हृदय में कोई भावना नहीं कि मेरे को मेरे कष्ट कम हो जाएंगे मेरे कष्ट कम हो जाएंगे इस कंबल को देने से सामने वाले की दुआ से मेरे को कुछ आनंद मिलेगा तो वो भावना आध्यात्मिक भावना है स्पिरिचुअल थिंकिंग है और उस थिंकिंग से अगर आपने कोई काम किया है मोहब्बत की भावना से प्यार की भावना से तो प्यार की भावना कभी बंधनकारक नहीं होती लेकिन पुण्य की भावना पुण्य की भावना में हमेशा ऊपर नीचे होता है जिसके ऊपर पुण्य किया तुमने वो नीचे हो गया और तुम पुण्य करने वाले हो गए और यह भावना जब होगी आपकी सुपिरिटी की वह आपको निश्चित पुण्य में बांधेगी और वह पुण्य भी एक प्रकार से बोझ है सोने की जंजीर वो आपको निश्चित तो फिर।, फिर कुछ भी कहो जंजीर तो जंजीर है एक तो सोने की हो, हो, हो अगले जन्म में हो सकता है वो आपको कुछ अध्यात्म बेहतर जीवन अब अगर अपन ये कहें कि अगले जन्म में हमको आनंद मिले तो क्या प्रॉब्लम है हम खूब पुण्य करें फिर जन्म मिले खूब राजा की तरह जन्म हो हमारा जरूरी उस समय क्या करोगे आप ये महत्वपूर्ण उसे उससे अगले जन्म के लिए जैसे हमने एक बार अपन यहां पर एक था सुनी छोटी सी एक कहानी ऊपर ख्यान या कि एक बार एक कुत्ते को पंडित जी ने खूब मारा है ना कुत्ता राम जी के दरबार में पहुंच गया घंटी बजाई बरसों से घंटी कोई ने बजाई नहीं थी कि राम जी के राज्य में सब कुछ ओपन था ना तो कोई प्रॉब्लम थी ना कोई चोर था ना कोई पाप होता था राम जी ने भैया कि आज कौन फरियादी आ गया उसको बुला कुत्ते को पेश किया गया कुत्ते ने बोला मेरे को इन्हें पंडित जी ने मारा पंडित जी को बुलाया गया पंडित जी ने कहा गलती होगी सब मारा क्यों मारा अरे साहब मैं इधर भोजन कर रहा थोड़ी आगे मेरे सामने खड़ा हो गया मेरे से नहीं रहा गया एक तो मैं भोजन कर रहा हूं और ऊपर से ये सामने टुकड़ टुकड़ टाग टाग रहा है तो मैंने इसको पीट दिया तो सभी सब सभा को बोला राम जी ने कि भाई इसकी पंडित जी की सजा तय करो क्या सजा तय की जाए तो सभी सभासदों ने एक से कहा कि कुत्ते से पहले पूछा जाए कि तुम पंडित जी को क्या सजा देना चाहते हो तो कुत्ते ने बोला अगर मेरी मानो तो अयोध्या के बाहर एक मठ है इनको वहां का मठाधीश बना दो और इनको एक लाख स्वर्ण मुद्राएं और सौ घोड़े दस हाथी ये सब दे दो है ना और इनके सौ परिचारक दे दो इनकी सेवा में तो राम जी बोले क्या बोल रहा है सजा दे रहा है कि पुरस्कार दे रहा है तो बोले कि साहब मेरे तो ये सजा दे सकता हूं कुत्ता बोले अगर आपको दिलवाना तो दिलाओ नहीं दिला आपकी इच्छा में राम जी बोले नहीं नहीं भाई तेरे से पूछा तेरे ने जो बोला वही सजा तो दे दो इसको भैया जो कुछ मांगा है इस, इसको स्वर्ण सो, मुद्राएं भी दे दो घोड़े भी दे दो गधे भी हाथी भी जो भी देना दे दो और इसको परिचारिक भी दे दो और पूछा दो आप सब जब रवाना हो गए तो कुत्ते को राम देने का भी तू रुक सभी सभा प्रश्न ने प्रश्नवाचक निभाए कि भाई आखिर तेने इस सजा दी के सजा, सजा है क्या तूने पुरस्कार दे दिया कुत्ते को तेरे को मारा और तू उसको एज करवा देते उसकी अरे बोले तो एक अगले जन्म में करें बोले गए जन्म में मैं भी वहां का <laughs> इसलिए आप कितने भी पुण्य करो पुण्य करने के बाद में अच्छा जन्म मिल सकता है लेकिन अच्छे जन्म में तुमसे क्या होगा यह महत्वपूर्ण क्या आपकी प्रज्ञा उस समय भी इतनी चैतन्य होगी कि आप केंद्र की बात करोगे चेतना की बात करोगे सही दिशा की बात करोगे क्या उस समय भी ऐसा होगा कि आप और पुण्य करोगे इसलिए पुण्य की दिशा संसार की दिशा है उसका कोई अंतर ज्यादा पुण्य करोगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और बड़ा पद मिलता चला जाएगा तो एक इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आपकी दिशा क्या है तो तो तो अगर तो आपकी दिशा आपकी दिशा, दिशा, दिशा केंद्र की है आपकी दिशा चेतना की है संसार की दिशा से विपरीत दिशा है तो उस दिशा में आपका शरीर बीच में भी छूट जाएगा तो अगली दिशा में आपका आपका जन्म उसी दिशा में पैदा होगा ताकि आपको बचपन से वो भावना आपके हृदय में घर करके आपको केंद्र की यात्रा शुरू करवा देगी ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात फिर वही गीता की बता रहा हूं कि जो योग भ्रष्ट हैं इसी भाषा में लिखा है उसमें योग भ्रष्ट का मतलब होता है जो योगी हैं जो मेरी ओर आ रहे हैं लेकिन मेरी ओर आते आते रास्ते में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई ये कौन कृष्ण बोलते हैं कि मेरी ओर आते आते अगर तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो मेरा वादा है कि अगले जन्म में तुम श्रीमान के घर पैदा हो गए जहां से तुम अपनी यात्रा फिर मेरी ओर आने की शुरू कर दोगे ये तुमको बता दूंगा उदाहरण इसमें गीता में मिलेगा लेकिन ये बात हर अध्यात्म का बाश कहती है और ये न केवल अध्यात्म की के बात कहती है लेकिन ये सचमुच आप कभी गहरे से सोचोगे आपकी अंतरात्मा भी बोलेगी कि सचमुच जिस भावना को लेकर जिस अधूरी कामना को लेकर जीवन हमारा नष्ट हो जाता है उस अधूरी कामना को पूर्ण करने के लिए पुनर्जन्म प्राप्त होता है क्योंकि हमारी जो दिशा है अगर हमारे मन में अधूरी भावनाएं नहीं है सबके प्रति मोहब्बत है सबके प्रति प्रेम है सबके प्रति समि है और हम उस प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं है जो हमको चूहे की तरह दौड़ाती रहती है संसार की यात्रा में उस परिधि की ओर दौड़ाती रहती है और हमारी यात्रा यह है कि हमको अंतिम गंतव्य मिल जाए अंतिम प्राप्तव्य मिल जाए वो अंतिम प्रश्न का जवाब मिल जाए हृदय में अंतिम तृप्ति मिल जाए जो शिवत्व है उस स्थिति के लिए हमारा मोहब्बत है और उस स्थिति की ओर हमारी यात्रा है तो वो यात्रा निश्चित रूप से जारी रहेगी अगर हमारा शरीर बीच में भी छूट जाता है तो भी हमारी यात्रा उस दिशा में जारी रहेगी। तो कि अपन रहे साढ़े तीन अरब के आसपास थी पचास अरब सात अरब हो गई उससे कुछना मनुष्य समुद्र में से कितनी भी बूंदे बन सकती है क्या बूंदों की गिनती है सात अरब बूंदे थी वो पचास अरब भी हो सकती हैं? उससे क्या फर्क पड़ना है समुद्र की बूंदे कितनी भी हो अंतिम रूप से जाना है अंतिम रूप से जाना है समुद्र में उस रास्ते की ही बात है जो इस संसार है समुद्र से निकली वापस समुद्र में जाएगी और 10-20 साल तक किसी पेड़ में कैद हो सकती है 10-20 साल तक किसी इंजेक्शन की शीशी में कैद हो सकती है ना कोई इतर की शिशी में वो बूंद कैद हो सकती है किसी के पेट में हो सकती है किसी की नाली में पड़ी हो सकती है वो बूंद लेकिन अंतिम यात्रा उसकी वहीं पर उसी समुद्र में समाप्त होगी जिस समुद्र से वो और यही स्थिति हम सबके लिए है हमारी जो चेतनाएं भिन्न भिन्न रूप से बिछड़ी हुई है उन बूंदों की तरह है जो समुद्र से निकली हुई है महाणव है जो महासमुंद्र है जो महान चेतना का समुद्र है जिसको हम सुपर कॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं या सार्वभौम ईश्वर चेतना बोलते हैं उसी समुद्र चेतना से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और उसी में से हम सब अलग अलग चित्राई हुई बूंदे हैं हम एक दूसरे को प्यार करें चाहे दूसरे से लड़ाई करें कुल मिलाकर हम एक ही स्रोत से एक ही बूंद से एक ही शक्ति के स्वरूप है उनसे निकले और चेतन्य महात्मा ये बोलती है कि सब कुछ का सत्य चाहे आप किसे भी खुलते चले जाओ उनको परमाणुओं को और तोड़ो क्वार्क्स मिलेंगे आपको स्ट्रिंग्स मिलेंगे और अल्टीमेटली आपको वो एनर्जी मिलेगी सिवाय एनर्जी के कुछ भी नहीं है तभी तो वैज्ञानिक भी बोलने लगे कि पदार्थ नाम की चीज ही भौतिक शास्त्र से हटा देना चाहिए पदार्थ नाम की चीज है ही नहीं वास्तव में। जो कुछ है वो एनर्जी है और यह बात हम आपको कहते आए कि जैसे अपनी असीम ऊर्जा से उसने संसार का निर्माण किया बल्कि अपने आपको संसार में जो बनाया वो उसकी महात्व ऊर्जा का स्वरूप है उसकी एनर्जी का स्वरूप है इसीलिए जो संसार की जो परिधि है जो चक्र है जो व्यू है जो को सब कुछ दिखाई दे रहा है मात्र ईश्वर है इसका कुछ भी नहीं उसको देखना है तो आंखें खोलो चारों तरफ ईश्वर दिखाई देगा अन्यथा अगर आप उसको चेतना के रूप में महसूस करना चाहते हो तो महसूस करने वाले की तरह महसूस करोगे तो ही आप जान पाओगे कौन है और वो तभी हो सकता है जब आंख बीच हम अपनी इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करें भीतर की ओर हम बाहरी भाव हैं बाहर की चीज सुनते हैं देखते हैं छूते हैं समझते हैं लेकिन अब इंट्रोवर्ट हो जाए जब हम भीतर की ओर अपने आप को झाके हैं तभी हम उस महसूस करने वाले को महसूस कर सकते हैं इसको मात्र महसूस कर सकते हैं आपको हाथ में लेकर नहीं देख सकते क्योंकि हाथ में लेकर देखने वाली चीजें वो हैं जो इंद्रिय गम में हैं। लेकिन इंद्रिया जिसको दिखाती उसको इंद्रिय कैसे देखेंगे ये बल्ब सब कुछ देख रहा है इस कमरे में लेकिन वो बल्ब अपने उस करंट को कैसे देखेगा जिसके द्वारा वो खुद चल रहा है इसलिए खुद को देखना ज्यादा कठिन है बजाय संसार को देखना है कुंडली अपनी चेतना में अंतर नहीं मतलब हमारे चेतना हमारे सचमुच में हमारा जो शरीर है अपने आप में पूर्ण शिव है लेकिन माया के कारण जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जो मैथमेटिकली भी अपन कई बार बात कर चुके हैं उसकी उसके कारण उसकी अपनी एक सीमाएं पैदा हो गई हैं उस सीमाओं के अंदर वो उतना स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकता लेकिन वो सीमाओं को अगर हम तोड़ दें तो हम कह सकते तुम्हारी कुंडली में जागृत होगी नहीं कुंडली पढ़ाए तो उसके अंदर पूर्ण जन्मों की यारें सचिव है जन्म जन्म तो उससे क्या होगा उससे कोई हमारा उद्देश्य तो नहीं पूरा होगा बोलिए सुनो ध्यान से एक बात समझो जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आप ध्यान लगाओगे योग करोगे तो आपको कई ऐसे अनुभव आएंगे जो चमत्कारिक होंगे लेकिन भगवान के लिए इन चमत्कारों से चमत्कार मत होइए। कुछ हाँ। नहीं है इन चमत्कारों में कुछ सार नहीं है ये चमत्कार आपकी दिशा को भ्रमित कर देंगे अगर आपके सामने कोई चमत्कार हो भी जाते हैं उसको दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए ये प्रणाम ये आप चलो आपको याद भी आ गए दस बीस जन्म की बातें याद आ गई आगे दस बीस जन्म दिखाई देने लग गए लोगों के मन में क्या है वो दिखाई देने लग गया कई सिद्धियां प्राप्त कर ली क्या होगा इससे इससे आप ज्यादा और वैसे ही वही स्थिति होगी वो, वो कुत्ते वाले महंत वाले है ना उन सिद्धियों से आप लेके और नए नए कर्म करोगे जिनके परिणाम में आपको दुख दुख झेलना पड़ेगा इससे बेहतर है कि जो जो ये सिद्धियां प्राप्त होती है वो दूर से पड़ना ये सिद्धियां आपके जीवन के लिए किसी तरह उपयोगी नहीं आध्यात्म क्षेत्र में ये बाधक हैं है आध्यात्ष का रुकावट हैं और ये आपको इसलिए दी जाती हैं सिद्धियां बीच बीच में आपके सामने आ जाती हैं ताकि आप सचमुच में वो यात्रा ना करो और संसार चलता रहे शिवतंत्र में प्रणाम थोड़ा सा तो ये सिद्धियां क्यों चाहते हैं चाहते राधर कुंडली के जागरण होने से शिव तंत्र की प्राप्ति हो हाँ। शिव तंत्र की प्राप्ति तब होती है जब आप उस कुंडली को प्रणाम करो जागृत होगी ना बस आगे बढ़ो क्योंकि सब कुछ मिल जाने के बाद भी उसको त्यागना ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन उसको छोड़ दो क्योंकि उससे बेहतर के लिए आप कब तक को छोड़ दो केंद्र से थोड़ा बाहर भी आपको ऐसा लगेगा कि आनंद आ गया लेकिन उस केंद्र में ही जाना है तो फिर उस आनंद को भी छोड़ तभी केंद्र क्या हो सकते कोई भी लालच लेके कोई भी भावना लेके कामना लेके केंद्र तक नहीं पहुंचा जा सकता खाली प्यार से पहुंचा जा सकता तो ये खाली एक इंट्रोडक्टरी बातें थी आज चूंकि आज अपन कुछ सब नया चेहरे थे यहाँ इसलिए हमने को इंट्रोडक्टरी बातें करी जिससे अपन इस बंद स्पन्धकारिका का एक पहला निश्चेंद जो है हमारा वो करीब करीब अंतिम स्वर में चल रहा है तो उसकी अपन चर्चा आगे से जारी रखेंगे ताकि इस पन्धकारिका का फिर दूसरा निशेंद शुरू कर सके